भाषार्थ इंद्र हमारी दुर्बुद्धि तथा शुधा से बचाने के लिए चारों ओर रहें और वही धनवान इंद्र सारी संपत्तियों एवं धनों का अधिपति है उसी पोषक बलशाली एवं वृष्टकर्ता इंद्र की ये विख्यात सात गंगादि नदियां इस देश में अन्न की वृद्धि करती हैं भाषार्थ जैसे सुंदर पत्तों से हरे भरे पेड़ का आश्रय लेते हैं वैसे ही मदोत्पादक तथा पात्रस्थित सोम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 कार्य नहीं कर सकता भाशार्थ अभिष्टों का दाता इंद्र संपूर्ण मानवों में रहता है तथा स्तोत्र लोगों की याचनाओं को सुनता है ध्यान देता है इंद्र जिस यजमान के सोम यज्ञ में आनंद प्राप्त करता है वह यजमान प्रखर सोम रस द्वारा युद्धेच्छ शत्रुओं को पराभूत करता है भाशार्थ जैसे नदियां सागर की ओर बहती हैं तथा छोटी-छोटी नालियां तालाब की ओर बहती हैं वैसे ही सोम रस इंद्र की ओर अच्छी प्रकार आता है उस इंद्र के महत्व को यज्ञ स्थल में विद्वान लोग बढ़ाते हैं जैसे स्वर्गीय वर्षा करने वाला परजन्य जौ की खेती को बढ़ाता है भाशार्थ जैसे संसार में कुपित बैल दूसरे की ओर दौड़ता है वह सहिह इंद्र कुपित होकर मेघ के प्रतिधावित होता है तथा मेघों को तोड़कर अपने आश्रित इन विख्यात वृष्ट युक्त जलों को हमारे लिए मुक्त करता है वह धनवान इंद्र सोम निचोड़ने वाले दानशील एवं हविर युक्त मानव को यजमान को तेज देता है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 हे बहुतों द्वारा आहूत इन्द्र तेरी कृपा से निर्धनता से प्राप्त दुर्बुद्धि को हम गौ आदि पशुओं द्वारा पार करें यव आदि अन्न से सब प्रकार की ক্ষুধা की निवृत्ति कर सकें राजाओं से हम श्रेष्ठ धन प्राप्त कर सकें तथा अपने बल से हम शत्रुओं को पराजित कर सकें भाषार्थ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 तवारा शील एवंग बलवान जो सब शत्रों का अपने अपार और महान बल से बलेही नष् करता है। वह धनपत इंद्र हमें उत्साहित आनंदित करने के लिए रथ पर चढ़कर हमारे इस यग्य में आए.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 तू अपने में ही हमें ग्रहण कर हमें आत्मिय बना लो कारण तू बुद्धिमानों के सुख श्री वृद्धि करने वाला स्वामी है भाषार्थ हे इंद्र हमें सभी प्रकार का धन प्राप्त हो कारण हम तेरी स्तुतियां करते हैं सोम युक्त हमारे यज्ञ में श्रेष्ठ आशीर्वाद देते हुए आगमन कर कारण तू ही सबका समर्थ स्वामी है वह तू हमारे इस यज्ञ में आकर विराजमान हो तेरे पीने के लिए जो सोमपात्र सजे रखे हैं वे किसी भी कृत्य से किसी से भी आक्रमित नहीं हो सकते भाषार्थ हे इंद्र तेरी कृपा से जो उत्तम लोक प्राचीन समय से ही देवों की स्तुति करके उन्हें यज्ञ में आमंत्रित करते हैं वे पृथक-पृथक देव लोकों को प्राप्त करते हैं वे दुस्तर और अत्यंत कीर्तिजनक कार्य का संपादन कर लेते हैं तथा जो यज्ञ उपासना रूपी नाव पर आरूढ़ नहीं हो सकते वे पाप कार्यों में लिप्त रहकर ऋणग्रस्त होकर नीचे पड़े रहते हैं भाषार्थ इसी प्रकार दूसरे जो दुष्ट बुद्धि यजन कार्य न करने वाले लोग हैं जिन रथ को कुमार्ग में ले जाने वाले अश्व जोते जाते हैं वे अधोगामी होते हैं नरक में जाते हैं जो यजन करने वाले पहले से ही देवों के लिए हवियों का दान करने में तत्पर हैं वे सचमच स्वर्ग गामी होते हैं जिसमें बहुत से ज्ञान इवन भोग सामक्री प्रस्तत होती है भाशार्थ वह सब और गमनशील तथा कापते हुए बादलों को सू इस्थिर करता है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 जिससे तू दुष्ट लोगों के बलों को पीड़ित वा नष्ट करता है इस मेरे यज्ञ में तेरा निवास सुख पूर्वक हो हे धनमान इंद्र स्तुत्य तू श्रेष्ठ रीति से संपादित सोम यज्ञ में हमारी स्तुतियों को जान भाषार्थ हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र तेरी कृपा से निर्धनता से प्राप्त दुर्बुद्धि को हम गौ आदि पशुओं द्वारा पार करें तथा यव आदि अन्न से सब प्रकार की ক্ষুধা को निवृत्त कर सकें राजाओं से हम श्रेष्ठ धन प्राप्त करें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 पंच चत्वा रिम्शन सुप्तम्भ भाशार्थ पहले अग्नि आकाश में सूर्य रूप प्रकट हुआ अनंतर अग्नि दूसरा जात वेदा ज्यानी नाम से हमारे मध्य पार्थिव रूप में प्रकट हुआ फिर लोकानुग्राहक अग्नि अंतरिक्ष में पानी में विद्युत रूप से प्रकट हुआ इस प्रकार मानव हितैषी अग्नि को कभी बुझाया न होने दें निरंतर प्रज्वलित रखने वाले स्तोते स्तुति करते हैं भाषार्थ हे अग्नि हम तेरे तीन स्थानों में पृथ्वी अंतरिक्ष एवं द्युलोक स्थित तीन रूपों को अग्नि वायु एवं आदित्य जानते हैं हे अग्नि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 हा तीसरे वृष्ट उत्पादक जलो के मेघ लोक में अंतरिक्ष में विद्युत स्वरूप से स्थित तुझे महान मरुत आदि स्तोता स्तुतियों से अधिक तेज युक्त करते हैं भासार्थ जैसे अग्नि विद्युत रूप परजन्य महान शब्द करता है वैसे ही घोरतर शब्द करता है पृथ्वी तक पहुंचकर औषधि वनस्पतियों का आस्वाद उसे संतप्त करता है तुरंत उत्पन्न हुआ तथा प्रदीप्त अग्नि स्वयं दग्ध किए हुए वस्तु जात को देखता है और द्यावा पृथ्वी में क्षितिज पर किरणों से अपने तेज से शोभित होता है भाषार्थ ऐश्वर्यो उत्पादकता धनो के धारक अभिष्टों को देने वाला सोम रक्षक सबको बसाने वाला बल का पुत्र जल में स्थित सर्व सत्ता धारक स्वामी प्रभात बेलाओं के आगे के भाग में अग्निहोत्र के लिए प्रदीप्त होकर शोभित होता है भाषार्थ संपूर्ण जगत का प्रकाशक जलो में अग्नि प्रकट होते ही द्यावा पृथ्वी को परिपूर्ण करता है जिस समय पांच वर्णों के मानव सब जातियों के लोग अग्नि की यज्ञ में उपासना करते हैं उस समय सुघटित दृढ़ पर्वत की भांति मेघ का भेदन करता है